संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व तपस्या का प्रभाव आत्मा का स्वरूप और उसके ज्ञान की महिमा तथा अनुगीता का उपसंहार। ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों जैसे सारथी अच्छे घोड़े को अपने काबू में रखता है उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करता है इंद्रिय मन और बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं जिसमें इंद्र रूपी घोड़े जुटे हुए हैं जिसका बुद्धि सारथी के द्वारा नियंत्रण हो रहा है उस देह रूपी रथ पर सवार होकर वह भूतात्मा अर्थात रहता है रथ सदा रहने वाला और महान है इंद्रिया उसके घोड़े मन सारथी और बुद्धि चाबुक है जो विद्वान इस ब्रह्म में रथ की सदा जानकारी रखता है वह समस्त प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्र की लहरों के समान बारंबार बारूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं फल मूल का भोजन करने वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से ही चित्त को एकाग्र एक करके तीनों लोगों को बातें प्रत्यक्ष देखते हैं आरोग्य के साधनभूत और नाना प्रकार की की तब से ही ही सिद्ध होती है। सारे साधनों तपस्या है, जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितांत कठिन है वह सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है क्योंकि तप का प्रभाव दुर्लभ है शराबी ब्रह्म हत्यारा चोर गर्भ नष्ट करने वाला और गुरुपत्नी की सैया पर सोने वाला महापापी भी भरी भांति तपस्या करके ही उस महान पाप से छुटकारा पा सकता है मनुष्य पितर देवता पशु मृग पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब सदा तपस्या में संलग्न होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं तपस्या के बल से ही महा देवता स्वर्ग में निवास करते हैं जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार से युक्त हो सकाम कर्म का अनुष्ठान करते हैं वे प्रजापति के लोक में जाते हैं जो ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं वे आत्मवेदताओं में श्रेष्ठ पुरुष सुख की राशि भूत अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं किंतु जो ध्यान योग से पीछे लौटकर कर अर्थात ध्यान में असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करता है वह अव्यक्त प्रकृति में लीन होता है फिर स्वयं ही अव्यक्त संज्ञा को प्राप्त होकर अव्यक्त से ही प्रकट होता है और केवल सत्व का आशय लेकर तमोगुण एवं रजोगुण के बंधन से छुटकारा पा जाता है जो सब पापों से मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है उसे अखंड ब्रह्म एवं क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही वेद है मुनि को उचित है कि चिंतन के द्वारा चेतना सम्यक ज्ञान पाकर मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए क्योंकि जिसका जिसमें लगा होता है वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है यह सनातन गोपनीय रहस्य है दो अक्षर का पद मम अर्थात यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु रूप है और तीन अक्षर का पद न मह मेरा नहीं ऐसा भाव सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है कुछ मंद बुद्धि मनुष्य स्वर्गादि फल प्रदान करने वाले काम में कर्मों की प्रशंसा करते हैं किन्तु वृद्ध महात्मा उन्हें उत्तम नहीं बतलाते क्योंकि सकाम कर्म के अनुष्ठान से जीव को सोलह विकारों से निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा अविद्या का ग्रास बना रहता है इतना ही नहीं कर्मठ पुरुष देवताओं के भी उपभोग का विषय होता है इसलिए पारदर्शी विद्वान कर्मों में आसक्त नहीं होते क्योंकि यह पुरुष अर्थात आत्मा ज्ञानमय है कर्मय नहीं जो इस प्रकार आत्मा को अमृत स्वरूप नित्य, इंद्रियातीत सनातन अक्षर जितात्मा एवं असंग समझता है वह कभी मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता जिसके दृष्टि में आत्मा अपूर्व अर्थात अनादि अकृत अर्थात अजन्मा नित्यकूटस्थ अग्राह्य और अमृता सी है वह इन गुणों का चिंतन करने से स्वयं भी अग्राह्य अर्थात इंद्रियातीत एवं अमृत रूप हो जाता है जो चित्त को शुद्ध करने वाले अर्थात मैत्री करुणा आदि संपूर्ण संस्कारों का संपादन करके मन को आत्मा के ध्यान में लगा देता है वही उस कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त करता है जिससे बड़ा कोई नहीं है ज्ञाननिष्ठ निष्ठ जीवन मुक्त महात्माओं की यही परम गति है यही विरक्त पुरुषों की गति है यही सनातन धर्म है और यही ज्ञानियों का प्राप्त है जो संपूर्ण भूतों में समान भाव रखता है लोभ और कामना से रहित है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है वह ज्ञानी पुरुष भी इस गति को प्राप्त कर सकता है ब्रह्मषियों यह सब विषय मैंने विस्तार के साथ तुम लोगों को बता दिया इसी के अनुसार आचरण करो इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी गुरु ने कहा बेटा ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर उन महात्मा आचरण किया उन्हें उत्तम की प्राप्ति हुई। तुम्हारा चित्त शुद्ध है। तुम भी मेरे बताए हुए ब्रह्मा जी के उत्तम उपदेश का पालन करो इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन गुरुदेव के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया इससे वह संसार बंधन से मुक्त एवं कितार्स हो गया उसने वह पद प्राप्त किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता अर्जुन ने पूछा जनार्दन वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शिष्य कौन थे यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए श्री कृष्ण ने कहा महाबाहो मैं ही गुरु हूँ और मेरे मन को ही शिष्य समझो तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है यदि मुझ पर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्म ज्ञान को सुनकर इसका यथावत पालन करो अच्छा अब मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं उन्हें देखे बहुत दिन हो गए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शन के लिए द्वारका जाऊं वह चंपायन जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा अब हम लोग यहां से हसिनापुर को चले वहाँ धर्मात्मा राजा युधेठे से मिलकर और उनके आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारें